श्री श्री चैतन्य चेतावली जगाई मधाई का उद्धार साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता साधव कालेन फलते साधु समागमः साधुओं का शरीर ही तीर्थ स्वरूप है उनके दर्शन से ही पुण्य होता है साधुओं में और तीर्थों में एक बड़ा भारी अंतर है तीर्थों में जाने का फल तो कालांतर में मिलता है किंतु साधुओं के समागम का फल तत्काल ही मिल जाता है अतः सच्चे साधुओं का सत्संग तो बहुत दूर की बात है उनका दर्शन ही कोटि तीर्थों से अधिक होता है सचमुच में जिसका हृदय कोमल है जो सभी प्राणियों को प्रेम की दृष्टि से देखता है जिसकी बुद्धि घृणा और द्वेष के कारण मलिन नहीं हो गई है परोपकार करना जिसका व्यसन ही बन गया है ऐसे साधु पुरुष यदि सच्चे हृदय से किसी घोर पापी से पापी का भी कल्याण चाहे तो उसके धर्मात्मा बनने में संदेह ही नहीं महात्माओं की स्वाभाविक इच्छा अमोघ होती है यदि वे प्रसन्नता पूर्वक किसी की ओर देख भर लें बस उसी समय उसका बेड़ा पार है साधुओं के साथ खोटी बुद्धि से किया हुआ संग भी व्यर्थ नहीं होता साधुओं से द्वेष रखने वालों का भी कल्याण ही होते होते देखा गया है यदि पापी के ऊपर किसी अपराध के कारण कभी क्रोध न करने वाले महात्माओं को दैवात क्रोध आ गया तब तो उसका सर्वस्व ही नाश हो जाता है किंतु प्राय महात्माओं को क्रोध कभी नाम मात्र को ही आता है वे अपने अहित करने वालों का भी सदा हित ही करते हैं प्रहार करने पर भी वे वृक्षों की भांति सुस्वादु फल ही प्रदान करते हैं क्योंकि उनका हृदय दया से परिपूर्ण होता है इतने घोर पापी दोनों भाई जगाई मधाई के ऊपर नित्यानंद की कृपा हो गई उनके हृदय में इन दोनों के के उद्धार निमित्त चिंता हो उठी। मानो इन दोनों के पापों के अंत होने का समय आ गया जिस दिन इन दोनों को अवधूत नित्यानंद और महात्मा हरिदास जी के दर्शन हुए उसी दिन इनके शुभ दिनों का श्री गणेश हो गया संयोगवश अब उन्होंने उसी मोहल्ले में अपना डेरा डाला जहां महाप्रभु का घर था मोहल्ले के सभी लोग डर गए एक दूसरे से कहने लगे अब इन कीर्तन वालों पर आपत्ति आई ये दोनों राक्षस भाई जरूर कीर्तन करने वालों से छेड़खानी करेंगे कोई कोई कीर्तन विरोधी कहने लगे अजी अच्छा है ये कीर्तन वाले रात्र भर सोने ही नहीं देते इनके कोलाहल के कारण रात्रि में नींद ही नहीं आती अच्छा है अब सुख से तो सो सकेंगे कोई कोई अपने अनुमान से कहते बहुत संभव है अब ये कीर्तन करने वाले लोग स्वयं ही कीर्तन बंद कर देंगे और ना बंद करेंगे तो अपने किए का मजा चखेंगे इस प्रकार लोग भांतिभा भांति के तर्क वितर्क करने लगे प्रभु का घर गंगा जी के समीप ही था जिस घाट पर प्रभु स्नान करने जाते उसी के रास्ते में इन दोनों क्रूर कर्मा भाइयों का डेरा पड़ा हुआ था इनके डर के कारण गंगा स्नान के निमित्त अकेला तो कोई जाता ही नहीं था दस बीस आदमी सांस मिलकर घाट पर स्नान करने जाते रात्र में तो कोई अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं कारण कि ये दोनों भाई नशे में उन्मत्त होकर इधर उधर घूमते और जिसे भी पाते उसी पर प्रहार कर बैठते इसलिए शाम होते ही जैसे पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं और फिर प्रातःकाल ही उसमें से निकलते हैं उसी प्रकार उस मोहल्ले के लोग सूर्यास्त के बाद भूल कर भी घर से बाहर नहीं होते क्योंकि इनकी क्रूरता और से सभी लोग परिचित थे शाम को रूप से भक्त संकीर्तन करते थे और कभी कभी तो रात्रि भर संकीर्तन होता रहता था इन दोनों के डेरा डालने पर भी संकीर्तन ज्यो का ही होता रहा रात्र में सभी भक्त एकत्रित हुए और उसी प्रकार लय एवं धनी के साथ खोल मृदंग करताल और मजीरा आदि आदिवाद्यों सहित भगवान के सुमधुर नामों का संकेर्तन होने लगा संकीर्तन के त्रितापहारी अनंत अभसंहारी सुमधुर ध्वनि इन दोनों भाइयों के कानों में भी पड़ी ये दोनों शराब के सदमे में तो चूर थे ही उस कर्ण परि ध्वनि के श्रवण मात्र से और अधिक उन्मत्त हो गए गर्मियों के दिन थे बाहर अपने पलंगों पर पड़े हुए ये कीर्तन के जगत पावनकारी रसामृत का पान करने लगे कभी तो ये बेसुद्ध होकर हुंकार मारने लगते कभी पड़े पड़े ही आहा अहा इस प्रकार कहने लगते कभी भाभावेश में आकर कीर्तन के लय के साथ उठकर नृत्य करने लगते इस प्रकार ये संकीर्तन के महात्मा को बिना जाने ही केवल उसके श्रवण मात्र से ही पागल से हो गए एक दिन दूर से कीर्तन की ध्वनि सुनकर ही इनके हृदय की कठोरता बहुत कुछ जाती रही भला जिस हृदय में कर्णों के द्वारा भगवान नाम का प्रवेश हो चुका है वहाँ पर कठोरता रही कैसे सकती है संकीर्तन श्रवण करते करते ही ये दोनों भाई सो गए प्रातः काल जब जगे तो इन्होंने भक्तों को घाट की ओर गंगा स्नान के निमित्त जाते हुए देखा महाप्रभु भी उधर से ही जा रहे थे इन्होंने यह सब तो पहले ही सुन चुका था कि प्रभु ही संकीर्तन के जीवन दाता है अतः प्रभु को देखते ही इन्होंने कुछ गर्वेश्वर में प्रसन्नता के साथ कहा निमाई पंडित रात्र में तो बड़ा सुंदर गाना गा रहे थे क्या मंगल चंडी के गीत थे एक दिन अपने सभी साथियों के सहित हमारे यहाँ भी गान करो तुम जो जो सामग्री बताओगे वह सब हम मंगा देंगे एक दिन जरूर हमारे यहाँ चंडी मंगल होना चाहिए हमें तुम्हारे गीत बहुत भले मालूम पड़ते हैं भगवान नाम संकीर्तन का कैसा विलक्षण प्रभाव है केवल अनिच्छा अनिच्छापूर्वक श्रवण करने का यह फल है कि जो दोनों भाई किसी से सीधे बातें ही करना नहीं जानते थे वही महाप्रभु से अपने यहाँ गायन करने की प्रार्थना करने लगे प्रभु ने इनकी बातों का कुछ भी उत्तर न दिया वे उपेक्षा करके आगे चले गए तीसरे पहर सभी भक्त प्रभु के घर एकत्रित हुए सभी ने प्रभु से प्रार्थना की प्रभु इन दोनों भाइयों का अब अवश्य ही उद्धार होना चाहिए अब यही इनके उद्धार के निमित्त सुअवसर है तभी लोगों को संकीर्तन का महत्व जान पड़ेगा एवं आपका पथित पावन और दीन बंधु नाम सार्थक हो सकेगा प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा भक्तवृंद जिनके उद्धार के निमित्त आप सब लोग इतने चिंतित हैं जिनकी मंगल कामना के लिए आप सभी को हृदयों में इतनी अधिक इच्छा है उनका तो उद्धार अब हुआ ही समझो अब उनके उद्धार में क्या देरी है जिन्हें श्रीपाद के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो चुका वे पापी रह कैसे सकते हैं श्रीपाद के दर्शन कभी नहीं जाते ये उनका कल्याण अवश्य करेंगे प्रभु के ऐसे आश्वासन वाक्य सुनकर भक्त अपने अपने स्थानों को चले गए एक दिन रात्र के समय नित्यानंद जी महाप्रभु के घर की ओर आ रहे थे नितई ने जानब कर केवल उन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त ही रात्रि में उधर से आने की बात सोची थी ये धीरे धीरे भगवान नाम का उच्चारण करते हुए इनके डेरे के सामने होकर ही निकले उस समय ये दोनों शराब के नशे में चूर हुए बैठे थे नित्यानंद जी को रात्रि में उधर से जाते देखकर लाल आँखें किए हुए मजरा की बेहोशी में मधाई ने पूछा कौन जा रहा है नित्यानंद जी भला क्यों उत्तर देने वाले थे वे चुप ही रहे इस पर उसने डांटकर जोर से कहा अरे कौन जा रहा है बोलता क्यों नहीं इस पर नित्यानंद ने निर्भीक भाव से कहा क्यों हम है क्या कहते हो मधाई ने कहा तुम कौन हो अपना नाम बताओ और इस समय रात्रि में कहा जा रहे हो नित्यानंद ने सरलता के साथ कुछ विनोद के लहजे में कहा प्रभु के यहाँ संकीर्तन करने जा रहे हैं हमारा नाम है अवधूत अवधूत नाम को सुनकर ही मधाई चिड़ उसने कहा अवधूत अवधूत बड़ा विचित्र नाम है अवधूत तो नाम नहीं होता क्यों बे बदमाश करता है यह कहकर उस अभिचारी मदोन्मत ने पास में पड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर नित्यानंदी के सिर में जोर से मारा वह खपड़ा इतने जोर से निताई के सिर में लगा कि सिर में लगते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए एक टुकड़ा निताई के माथे में भी गढ़ गया खपड़े के गढ़ जाने से मस्तक से रक्त की धारा सी बहने लगी नित्यानंद जी का संपूर्ण शरीर रक्त से लथपथ हो गया उनके सभी वस्त्र रक्त रंजित हो गए इस पर भी नित्यानंद जी को उनके ऊपर क्रोध नहीं आया और वे आनंद के साथ नृत्य करते हुए भगवान नाम का गान करने लगे वे इनके ऊपर दया दर्शाते हुए रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे प्रभो इस शरीर में जो आघात हुआ उसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं किंतु इन ब्राह्मण कुमारों की ऐसी दुर्दशा अब मुझसे नहीं देखी जाती इनके सोचने अवस्था के स्मरण मात्र से मेरा हृदय विजीर्ण हुआ जाता है हे दयालो अब तो इनकी रक्षा करो अब तो इनकी निष्कृति का उपाय बता दो नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम में नित्य करते देखकर कर मधाई और अधिक चिड़ गया इस पर वह इनके ऊपर दूसरी बार प्रहार करने को उद्यत हुआ इस पर जगाई ने उसे बीच में ही रोक दिया मधाई की अपेक्षा जगाई कुछ कोमल प्रकृति का और दयावान था उसे नित्यानंद जी की इस दशा पर बड़ी दया आई प्रहार करने वाले पर भी क्रोध न करके वे आनंद के सहित नित्य कर रहे हैं और उल्टे अपने अपराधी के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं इस बात से जगाई का हृदय पसीज उठा उसने मधाई को रोकते हुए कहा तुम यह क्या कर रहे हो यह सन्यासी को बिना जाने पूछे मार रहे हो यह अच्छी बात नहीं है लाल लाल आँखों से चारों ओर देखते हुए मधाई ने कहा यह अपना सीधी तरह नाम गांव ही नहीं बताता सरलता के स्वर में जगाई ने कहा यह परदेसी सन्यासी अपना नाव गांव कहाँ बतावे देखते नहीं अवधूत हैं मांग कर खाता होगा इधर उधर पड़ा रहता होगा जगाई के इस प्रकार निवारण करने पर मधाई शांत हुआ उसने दूसरी बार नित्यानंद जी पर प्रहार नहीं किया नित्यानंद जी आनंद में उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे माथे से रक्त का पनाला सा बह रहा था वहाँ की संपूर्ण पृथ्वी रक्त से भींग गई थी लोगों ने जल्दी से आकर यह संवाद महाप्रभु को दिया उस समय महाप्रभु भक्तों के सहित कीर्तन आरंभ करने ही वाले थे नित्यानंद जी के प्रहार की बात सुनकर अब इनसे नहीं रहा गया ये नित्यानंद जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे नित्यानंद जी की विपत्ति का समाचार सुनकर ये एकदम उठ पड़े और डरते हुए घटनास्थल पर आए इनके पीछे सभी भक्त भी ज्योके त्यों ही उठे हुए चले आए किसी के गले में ढोल की लटक रही थी किसी के कमर से मृदंग बंधा था कोई पखावत लिए था किसी के दोनों हाथों में करताल थी और बहुतों के हाथों में मजीरा ही थे प्रभु ने देखा नित्यानंद जी आनंद के उद्रेक में प्रेम से उन्मत्त की भांति नृत्य कर रहे हैं उनके मस्तक से रक्त की धारा बह रही है उनका संपूर्ण शरीर शरीर रक्त रंजित हो रहा है, शरीर में से टप सुमधुर नामों का कीर्तन कर रहे हैं नित्यानंद जी के रक्त प्रवाह को देख कर प्रभु का खून उबलने लगा उस समय वे अपनी सब प्रतिज्ञा भूल गए और आकाश की ओर देख कर जोरों से हंकार मारते हुए चक्र चक्र इस प्रकार कहने लगे मानो इन दोनों पापियों के संहार के निमित्त वे सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे हैं प्रभु को इस प्रकार क्रोधाविष्ट देखकर नित्यानंद जी ने उनसे विनीत भाव से कहा प्रभु अपने प्रतिज्ञा स्मरण कीजिए इन पापियों के प्रति जो आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो आया है उसे दूर कीजिए जब आप ही पापियों के ऊपर दया न करके क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा आप तो पाप संघारी हैं आपका नाम तो पतित पावन है आप तो दीनानाथ हैं इनके बराबर दीनहीन पतित आपको उद्धार के निमित्त कहाँ मिलेगा प्रभो ये पापी आपकी कृपा के पात्र हैं ये गौर की दया के अधिकारी हैं इनके ऊपर अनुग्रह होना चाहिए अपने जगतवंध चरणों को इनके मस्तकों पर रखकर इनका उद्धार कीजिए निताई के ऐसी प्रार्थना करने पर भी प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ इधर प्रभु को क्रुद्ध देखकर सभी भक्त विस्मित से हो गए सभी आश्चर्य के साथ प्रभु के कुपित मुख की ओर संभ्रम भाव से देखने लगे सभी को प्रतीत होने लगा कि आज संसार में महाप्रलय हो जाएगा संपूर्ण संसार प्रभु के प्रकोप से भस्मीभूत हो जाएगा प्रभु की ऐसी दशा देखकर कुछ भक्त अपने आप को न रोक सके मुरारी गुप्त आदि वीर भक्त महावीर के आवेश में आकर उन दोनों पापी भाइयों के संघार के निमित्त स्वयं उद्यत हो गए उस समय भक्तों के हृदय में एक प्रकार की भारी खलबली सी मची हुई थी उत्तेजित भक्त मंडली का को देख कर जगाई मधाई के सभी सेवक डर के कारण थर थर कापने लगे हजारों नर नारी घटनास्थल पर आ आकर एकत्रित हो गए संपूर्ण नगर में एक प्रकार का कोलाहल समझ गया नित्यानंद जी उत्तेजित हुए मुरारी गुप्त आदि के पैरों में गिर-गिर उनसे शांत होने के लिए कर रहे थे। प्रभु से भी वे वे बार-बार शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। वे दोनों भाई डरे हुए से चुपचाप खड़े थे उन्हें कुछ सोचता ही नहीं था कि अब क्या करना चाहिए इतने ही में उन्हें ऐसा प्रदीत हुआ मानो आकाश में से सुदर्शन चक्र उनके संहार के निमित्त उतर रहा है सुदर्शन चक्र के दर्शन से वे बहुत ही अधिक भयभीत हुए और डर के कारण थर थर काँपने लगे नित्यानंद जी ने इनकी मनोगत अवस्था को समझकर चक्र से आकाश में ही रुके रहने की प्रार्थना की और दीन भाव से पुनः प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभो यदि आप ही इस युग में पापियों को दंड देंगे तो फिर पापियों का उद्धार कहाँ हुआ यह तो संहार ही हुआ हरिदास जी को अपने आश्वासन दिया था कि हम पतितों का संहार न करके उद्धार करेंगे सामने खड़े हुए इन दोनों पति पातकियों का उद्धार करके आप अपने पतित पावन नाम को सार्थक क्यों नहीं करते फिर दंड ही देना है तो एक मधाई को ही दीजिए जगाई ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया इसने तो उल्टे मधाई के को प्रहार करने से निवारण किया है दूसरी बार प्रहार करने से जगाई ने ही मधाई को रोका है प्रभो जगाई तो मेरी रक्षा करने वाला है वह तो सर्वथा निर्दोष है जगाई ने श्रीपाद की रक्षा की है उन्हें मधाई के द्वितीय प्रहार से बचाया है इस बात को सुनते ही प्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा प्रेम के कारण जगाई को प्रभु ने गले से लगा लिया और वे गदगद कंठ से कहने लगे तुमने मेरे भाई को बचाया है तुम मेरे भाई के रक्षक हो तुमने बढ़कर मेरा प्यारा और कौन हो सकता है आओ मेरे गले लग मेरे अनुतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो प्रभु का प्रेमालिंगन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया वह अचेत होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा आज उस भाग्यवान ब्राह्मण बंधु का जन्म सफल हो गया उसके सभी पाप छय हो गए उसके हृदय में पाप पुंजों का समूह जमे हुए हेम के समान प्रेम रूपी अग्नि की आँच पाने से पिघल पिघल कर के द्वारा बहने लगा प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ जगाई जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगा अपने भाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देखकर कर के हृदय में भी पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी उसे भी अपने कुकृत्य पर लज्जा आने लगी अब वह अधिक काल तक स्थिर न रह सका आंखों में आंसू भरकर गदगद कर्ण से उसने कहा प्रभो हम दोनों ही भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं हम दोनों ही लोग निंदित पाथकी है आपने एक भाई को ही अपने चरणों की शरण प्रदान की है नाथ हम हम दोनों दोनों के के ही को हम दोनों ही को अपनाइए की रक्षा कीजिए कहते कहते मधाई भी प्रभु चरणों में लौटने लगा के वेग से वहां की सब धूली कीचड़ बन गई थी वह कीचड़ दोनों भाइयों के अंगों में लिपटा हुआ था संपूर्ण शरीर धूल और चीस में सना हुआ था नदिया के बिना तिलक के राजाओं को इस प्रकार धूल में लौटते देखकर सभी नर नारी अबाक रह गए सभी लोग उन पापियों के पापों को खुलाकर उनके ऊपर दया के भाव प्रदर्शित करने लगे आहा नम्रता में कितना भारी आकर्षण होता है मधाई के ऊपर से प्रभु का रोष अभी भी नहीं गया था उन्होंने गंभीर स्वर में कहा मधाई मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता मैं अपने अपराध करने वाले के प्रति तो कभी क्रोध नहीं करता किन्तु तुमने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें, तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो जब तक वे तुम्हें क्षमा नहीं करते तब तक तुम मेरे सामने दोषी ही रहोगे जाओ की शरण लो प्रभु के ऐसे आज्ञा सुनकर मधाई अस्तव्यस्त भाव से प्रभु के चरणों को छोड़कर नित्यानंद जी के चरणों में जाकर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा उसे अपने कुकृत्य पर बड़ी भारी लज्जा आ रही थी उसी की ग्लानि के कारण वह अधीर होकर दहाड़ मार कर रो रहा था उसके रुदन की ध्वनि को सुनकर पत्थर भी पचीज उठता था चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया मानो मधाई के रुदन से द्रवीभूत होकर सभी दिशाएं रो रही हों सभी लोग उन पापियों की ऐसी दशा देखकर अपने आपे को भूल गए उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चला कि हम स्वर्ग में हैं या मर्त लोक में सभी गौरांग के प्रेम प्रवाह के वशवर्ती होकर उस अभूतपूर्व दृश्य को देखने लगे मधाई को नित्यानंद जी के पैरों के नीचे पड़ा देखकर कर नित्यानंद जी से प्रभु कहने लगे श्रीपाद इस मधाई ने आपका अपराध किया है आप भी इसे क्षमा कर सकते हैं मुझमें इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपका अपराध करने वाले को अभय प्रदान कर सकूँ बोलो क्या कहते हो अत्यंत ही दीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा प्रभो यह तो आपकी सदा से ही रीति रही आई है आप अपने सेवकों के सिर सदा से सुयस का सेहरा बांधते हुए हैं आए हैं आप इनके उद्धार का श्रेय मेरे सिर पर लादना चाहते हैं किंतु इस बात को तो सभी जानते हैं कि पतित पावन गौर में ही ऐसे पापियों को उबारने की सामर्थ है प्रभो मैं हृदय से कहता हूँ मेरे हृदय में मधाई के प्रति अणुमात्र भी विद्वेष के भाव नहीं है यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कभी भी कोई सुकृत किया हो तो उन सब का पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर कर मधाई को अंग में उठा लिया और जोरों से उसका आलिंगन करते हुए कहने लगे मधाई अब तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय हो गए श्रीपाद ने तुम्हें क्षमा कर दिया उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें पाप परम भागवत वैष्णव बना दिया तुम आज से मेरे अंतरंग भक्त हुए श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित बन गए प्रभु का प्रेमालिंगन और आश्वासन पाने से मधाई के आनंद की सीमा न रही वह उसी क्षण मूर्चित होकर प्रभु के पाद पद्मों में पड़ गया प्रभु के दोनों पैरों को पकड़े हुए नवद्वीप के सर्वे सर्वा और एकमात्र शासन करता वे दोनों भाई धूल में लौटे हुए रुदन कर रहे थे भक्त तथा नगर के अन्य नर नारी मंत्र मुग्ध की भांति खड़े हुए इस पतितोद्धार के दृश्य को देख रहे थे इस हृदय को हिला देने वाले दृश्य से उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी उसी समय प्रभु ने अपने पैरों में पड़े हुए धूल धूसरी दोनों भाइयों को उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दी इन दोनों पापी भाइयों की ऐसी दीनता देखकर भक्तों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा वे अलग अलग संप्रदाय बना बनाकर प्रेम में उन्मत्त हुए हरि ध्वनि करने लगे और जोरों से ताल और स्वर सहित कीर्तन करने लगे नगर के सभी नरनारी कीर्तन में सम्मिलित हुए आज उनके लिए संकीर्तन देखने का यह प्रथम ही अवसर था सभी भक्तों के सहित हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण करने लगे झांस मृदंग और मजीरा बदने लगे भक्त उन्मत्त होकर कीर्तन करने लगे बीच बीच में गौर हरि के जय जयकारों की ध्वनि से आकाश मंडल गूंजने लगा कीर्तन की ध्वनि से सभी को स्वेद कंप अश्रु आदि सात्विक भाव होने लगे उस समय के संकीर्तन में एक प्रकार की अद्भुत छटा दिखाई देने लगी सभी प्रेम में पागल से बने हुए थे संकीर्तन करते हुए भक्तगण उन दोनों भाइयों को साथ लिए हुए प्रभु के घर पर पहुंचे